नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन नाइन पॉइंट फोर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुछ खास लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ दीपिका रानी हैं जो हिमाचल से पधारे हुए हैं उनसे हम बात करेंगे तो आप सभी की तरफ से दीपिका जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू वेरी मच जी दीपिका जी बहुत बहुत स्वागत है आपका विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं मेरा नाम बी के दीपिका राणा है और मैं हिमाचल के बद्दी शहर से हूँ <laughs> मैं एक कोचिंग सेंटर चलाती हूँ उसमें मैं बच्चों को लर्निंग फ्री एजुकेशन थ्रू मेडिटेशन देती हूँ ताकि बच्चे जो हैं भगवान को याद करके अपने अंदर की विशेषताओं को निखार सकें अपने आप को गुण और शक्तियों से भरपूर बना सकें आजकल समय ऐसा चल रहा है कि हम लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा कमज़ोर बनते जा रहे हैं हमारे पास स्पिरिचुअलिटी भी नहीं है हम लोग फिज़िकली कमा रहे हैं ठीक है और फाइनेंशियली भी हम लोग स्ट्रांग हैं लेकिन स्परिचुअलिटी और इमोशनली स्ट्रेंथ जो है चाहे बच्चे हैं चाहे बड़े हैं सब में गिरती जा रही है तो उसी को देखते हुए जब मैंने भी अपने जीवन में काफ़ी परिस्थितियों का सामना किया तो सबसे ज़्यादा इमोशनली ही मैं वीक हुई जब मैंने भगवान को याद करके अपने आप को इमोशनली मजबूत बनाया तो मैंने ये सोचा क्यों मैं भगवान के लिए और जो भी बच्चे हैं जो भी संबंध संपर्क में हैं उनको भी इमोशनली मजबूत बनाने में भगवान की सहयोगी बनू यही मेरा कर्म है और मैं ज्यादा से ज्यादा अपने कर्म से ही करके दिखाती हूँ कि जैसे मैं खुश हूँ या जो मेरे पास भगवान ने मुझे दिया है वो सबके पास होना चाहिए हु, दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपने बारे में बताने के लिए और टीचिंग फील्ड से आप जुड़े हुए हैं बच्चों को खास फ्री ट्यूशन आप देते हैं और जहाँ पर बच्चों के लिए आप ख़ास ये ध्यान रखते हैं कि जिस तरह से मेडिटेशन से या प्रैक्टिकल जीवन में जो श्रेष्ठ कर्मों से आपको जो सुख मिला है वो बच्चों को भी मिले ये आपकी शुभ भावना है बहुत ही अच्छी भावना लेकर आप श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो हिमाचल के कुछ पर्यावरण या फिर कुछ टूरिज़म के बारे में बताइए कि वहाँ पर देखने लायक कौन कौन सी चीज़ें हैं हाँ आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि हिमाचल एक ऐसा प्लेस है हिमाचल को आप दूसरे शब्द में ये बोल सकते हैं कि देवभूमि वहाँ पर आपको सीधे साधे सिंपल और देवता जैसे लोग ही मिलेंगे इनोसेंट <laughs> लोग होंगे उनमें ज़्यादा चालाकी नहीं होगी वो जल्दी एक्सेप्ट करने वाले होंगे जल्दी प्यार करने वाले होंगे वो खुले दिल वाले होंगे खुले विचारों वाले होंगे और रही बात पर्यावरण की तो वहाँ पर का जो एटमोसफियर है आजकल तो आपको पता है कि कुछ भी अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पा रहा है लेकिन फिर भी वहाँ का पर्यावरण जो है वो बाकी स्टेट्स के मुकाबले बहुत अच्छा है हु, और जैसे कि सर्दियों में मौसम जो है वो काफ़ी जो वहाँ पर देखने लायक जगह हैं शिमला चले जाओ आप कसौली चले जाओ धर्मशाला चले जाओ पालमपुर चले जाओ तो आप वैसे ही सोचोगे खुद को पता नहीं कौन सी दुनिया में हम लोग आ गए हैं अच्छा इतना मतलब कि आपको मज़ा आएगा वहाँ पर रहने का जो सीनरी है वहाँ की जो हरियाली है वो आपको अट्रैक्ट करेगी आपका मन करेगा कि नहीं यही देवभूमि में यहीं रुक के जाना चाहिए तो वो बहुत ही मजेदार पल हैं जब आप आओगे पर्सनली तो आपको और भी ज्यादा क्योंकि बताने से उतना नहीं। कि जी जी मैं आपके निमंत्रण तो आप पर, पर हम आएंगे और देखेंगे आपका हिमाचल को बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से एक्साइटमेंट होकर आप बता रहे हैं उसकी पर्यावरण की परिभाषा हिमाचल की और आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्त भी पर्यावरण के बारे में जब बात करते हैं तो हिमाचल की अपनी एक अलग एक पहचान है और पूरी दुनिया में भारत में खास करके जैसे कि हम लोग जब बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तो हिमाचल प्रदेश अपने आप में ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए बहुत पॉपुलर हैं बहुत फेमस हैं और जिसकी मिसालें पूरी दुनिया भर में दी जाती हैं कि आप भी इस तरह से हिमाचल जैसा ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है जब हम लोग बात करते हैं हिमाचल की तो वहाँ की जो सात्विक है वहाँ की जो सुंदरता है हरियाली जो है और कुदरत का जो देन है वहाँ पर वो अपने आप में अनूटा है और वहाँ के लोगों में भी जो सादगी है काफ़ी लोगों बात की है सभी लोगों के अंदर जो सादगी है वो उनके शब्दों से उनके चेहरे से जलकती है अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि आपका परिवार के बारे में बताइए आपका जन्म कहाँ हुआ आपने पढ़ाई किस तरह से किया थोड़ा सा इतिहास आपका बिल्कुल <laughs> लेकिन इससे पहले मैं कुछ छोड़ चुकी थी पर्यावरण के बारे में वो बताना चाहती की हिमाचल को देवभूमि बताया जाता तो हिमाचल में बहुत ज्यादा टेम्पल्स हैं जो जहाँ पर हम जाके खुद को देख सकते हैं कि कैसे जो है वो जब भगवान जो हैं जब हमें पता चल जाए, मंदिरों का एक बहुत बड़ा विशेष योगदान है हिमाचल का जिसमें जिस जिसी कारण उसको देवभूमि बोला गया है आप चिंतपुर्णी चले जाओ ज्वालाजी चले जाओ कांगड़ा चले जाओ बैजनाथ चले जाओ तो हर जगह जो है वो आपको इतना मतलब कि पावरफुल इन्वायरमेंट लगेगा कि नहीं बाक़ी ही हम ऐसे प्लेस में आएँ जहाँ पर आपको मतलब कि सब कुछ मतलब डिफरेंट होते हुए भी यूनिटी आपको नज़र आएगी कि नहीं यहाँ का कल्चर जो है हर चीज में नजर आएगा मतलब एक प्योरिटी और एक अच्छाई वाला भाव वहाँ पर आपको खुल के नजर आएगा हाँ तो ये जो थी वो बहुत मेन बात थी कि हिमाचल में टेंपल्स और दूसरा जो उसकी नेचुरल ब्यूटी है और साइट सींग जो प्लेसेज हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और उनको जो है इंजॉय करना हम लोग हिमाचल में रहते अभी तक आधा कुछ नहीं देखा होगा नहीं। लेकिन प्राउड फील करते हैं कि हम हिमाचल में रहते हैं चलिए बहुत अच्छी बात आपने बताया और आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा होगा बैठे बैठे हिमाचल का दर्शन आपके शब्दों से हो रहा है उन्हें और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में अपने परिवार के बारे में जरूर बताएं बिल्कुल मेरा जो जन्म है हिमाचल के एक छोटे से गांव में हुआ है वहीं से मेरा जो है वो लालन पालन हुआ है नहीं, नहीं। लेकिन क्या था कि घर की मजबूरियों के चलते पापा जॉब करते थे नहीं, नहीं। और मेरा जो टेंथ तक था वो वहीं पर हुआ लेकिन क्या हुआ मैं इस अनुभव के माध्यम से दर्शकों को ये बनाना बताना चाहती हूँ कि जैसे मुझे परमात्मा से प्राप्ति हुई है मैं उस वो बताना चाहती हूँ तो क्या हुआ कि पापा तो सर्विस के लिए बाहर थे पापा आर्मी में थे तो हम लोग छुट्टियों में अक्सर आए जाया करते थे तो एक बार ऐसे ही छुट्टियों में हमारा वहाँ पर जाना हुआ तो मैं जो थी बहुत ज्यादा बीमार हो गई वोमिटिंग इस कदर बढ़ गई कि उसका जो डॉक्टर ने मना कर दिया कि अब कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं है अब तो या तो दवा काम कर सकती है या दुआ काम कर सकती है तो लकीली में ऐसा हुआ कि पापा के एक कुलग ही जो थे वो ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े थे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा करो हमारे घर आओ हम किसी अच्छी जगह जाते हैं आपको भी लेके चलेंगे तो ऐसे ही जो था वो उनके पास पापा छोड़ के आए पापा कहते चलो ये भी एक रास्ता अपना के देख लेते हैं लेकिन जब वहाँ पर जो माता थी वो हमें लेके गए भगवान के घर पर तो आप सब जो सुनने वाले हैरान हो जाएंगे कि उन्होंने सिर्फ मुझे दृष्टि दी और मुझे जो भी वहाँ से भोग था और चलामत वो पिलाया और पापा भी ये देख के हैरान हो गए कि इस बेटी को जिसको कुछ भी नहीं पच रहा था अभी तक और सडनली भगवान का भोग खाने से बच्चा एकदम तंदुरुस्त हो गया तो दैट इज़ द मिराकल ऑफ माय लाइफ और यहाँ से भगवान की तरफ मेरा जो था वो ज़्यादा डेडिकेशन हो गया कि अब अगर भगवान किसी को बचा सकता है दुआएँ किसी को बचा सकती हैं तो वहाँ पर दवा भी कई बार असर नहीं करती है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया आशा करता हूँ कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहाँ पर दवा के बिना भी दुआएँ काम कर जाती हैं जो आपके साथ हुआ और आपने उन चीज़ों को समझा और अनुभव किया अच्छा लगता है जब हम लोग इन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं एक आस्था है अध्यात्मिक शक्ति है जो हमें मदद करती है और हमारे सारे दुखों को दूर करने की दवा भी वही है अध्यात्मिक शक्ति तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के कुछ इंसीडेंट के बारे में बताइए या कुछ जो यादगार पल है अपने स्कूल के उसके बारे में बताइए बिल्कुल बिल्कुल स्कूल के जैसे कि मैंने आपको शब्दों में बताई पापा मेरे जो आर्मी में थे तो बहुत ज़्यादा स्टिक थे उनका सिर्फ एक ही लक्ष्य था कि बच्चे फर्स्ट आना है <laughs> <laughs> तो वो वाली चीज़ तो हमने पकड़ ली कि एजुकेशन में क्वालिफाई होना है फर्स्ट ही फर्स्ट आना है ये कैरियर तो बन गया लेकिन जो मैंने पहले दर्शकों से शेयर किया कि हम लोगों ने इमोशनली डिवेलपमेंट नहीं की जैसे ही हम लोग कोई सामना करते थे परिस्थिति कोई भी आता था पेपर तो उसमें कई बार फेल भी हो जाते थे लेकिन मैं दर्शकों को ये बताना चाहती हूँ सुनने वालों को ये बताना चाहती हूँ कि ज्यादा जो है वो एकेडमिक ना बने एकेडमिक के साथ साथ आप स्परिचुअलिटी को ज़रूर अडॉप्ट करें स्परिचुअलिटी के बिना आपकी इमोशनली स्ट्रेंथ नहीं बन सकती है स्परिचुअलिटी के से आपके पास वो छोटे छोटे मेथड आएंगे कैसे हम भगवान की याद में खाना खाएं कैसे हम उसको याद करके जल पिएं कैसे हम सुबह उठते ही उसको याद करें हर कर्म को करने से पहले जब हमें ये पता चल जाता है कि भगवान को याद करना है तो हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं और हम पूरी दुनिया का सामना जो है वो एक साथ कर सकते हैं और क्योंकि कई बार क्या होता था कि जो आप बोल रहे मूवमेंट्स, अच्छी मूवमेंट्स की हमारे में वो क्वालिटी होती थी आगे जाने की लेकिन वो जो क्या होते थे वो हमें पीछे कर देते थे जो हमारे जो जैलसी की भावना रखने वाले जो होते थे वो पीछे, लोग कर, पीछे, कर, पीछे देते। कर देते तो वहाँ पर हमें ऐसा फील होता था कि हमारे इमोशंस हर्ट हो रहे हैं लेकिन मैं फिर से ये बताना चाहती कि वो हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे इमोशन हर्ट हमें उस चीज़ को और सजा के सवार के नेक्स्ट मोमेंट का वेट करना चाहिए अगर नहीं बात सत्यता और सभ्यतापूर्वक आप किसी भी चीज़ को करते हैं, करते हैं तो आपको एक दिन जरूर आपकी जो काबिलियत है आपके अंदर जो टैलेंट है जरूर भगवान उसको सुनता है अगर दुनिया वाले नहीं सुन रहे हैं तो निराश नहीं होना चाहिए क्योंकि एक भगवान है जो आपको सुनता, सुनता है, है और उसको सुनाते चलिए रोज सुनाइए उसको और एक न एक दिन वो आपको ऐसी स्टेज पे लाके खड़ा कर देगा जिसका आपने कभी सपना भी नहीं देखा हो सही बात है दीपिका जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से हम अपने सत्यता और सभ्यता के साथ आगे बढ़ सकते हैं हो सकता है कुछ समय तक हम पीछे रह सकते हैं या हमें लोग पीछे कर सकते हैं लेकिन हमारी जो शक्ति है वो अगर हम बनाए रखें और हम हर्ट न होते हुए भी हम अपना प्रयास कंटिन्यू रखते हैं तो विजय निश्चित हमारा होता है इसलिए कहते हैं कि सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं तो इसलिए सत्य की हमेशा विजय होती है हाँ थोड़ी सी परीक्षा हर चीज़ में देनी पड़ती है और सत्य को लेकर आप जब जाएंगे तो इस अंधकार में दुनिया में थोड़ा वेटिंग लिस्ट में आना पड़ता है वेट करने के बाद कहते हैं देर है भगवान के घर में लेकिन अंधेर नहीं इसलिए रुकना जरूर पड़ता है बहुत ही अच्छी बातें हो रही दीपिका जी से और दीपिका जी बात ही अच्छे गायक भी हैं लिखते भी हैं और उन्होंने काफ़ी गीत जो है आध्यात्मिक शक्ति के ऊपर लिखा है तो मैं एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपको अच्छा लगता है वो मैं सुनना चाहूँगा आपसे तो हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सुनाइए खुदा साथ है तो सब कुछ मिला है ना मांगू मैं अब किसी से मुझे तो खुदा मिला है खुदा साथ है तो सब कुछ मिला है न मांगू मैं अब किसी से मुझे तो खुदा मिला है जिंदगी की राहों में अंधेरा मिला था रावण की दुनिया थी दिया सबने धोखा था कि नारा था जिंदगी का साथी तू मिला है मेरी आँखों में अब तू ही बसा है तेरी याद से ही, ही सतयुग मिला है बाबा साथ है तो सब कुछ मिला है बाबा साथ है तो खुदा साथ है तो सब कुछ मिला है ना मांगू मैं अब किसी से मुझे तो खुदा मिला है तेरा साथी पाकर दिल तुझ पे फिदा है तूने ही दिया मेरी वफा का सिला है तेरे प्यार से ही खुद को भरा है बांटू मैं अब सबको तूने जो दिया है दुआओं से तेरी मेरा तन मन खिला है बाबा साथ है तो खुदा साथ है तो सब कुछ मिला है भटकती थी मैं कितना दिया तूने ठिकाना है अब मेरे भगवन दिल तुझसे लगाना है तेरे आंचल में ही जीवन मेरा पला है दामन को मेरे तूने खुशियों से भरा है तेरा ही रूहानी रंग अब मुझ पे लगा है खुदा साथ है तो सब कुछ मिला है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 दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुनाया है आशा करता हूँ हमारे सभी लिसनर्स को भी अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुंदर भाव है कि ईश्वर हमारे साथ है खुदा हमारे साथ है तो फिर सब कुछ हमें मिला ही है क्योंकि ईश्वर के साथ रहने से हमें सब कुछ मिल जाता है जिसकी हम कामना करते हैं बशर्त यही है कि आपको उसके साथ रहना होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हमारे साथ हिमाचल से दीपिका जी है जिनसे बातें हो रही हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि अलग अलग प्रोफेशन से हम लोग जुड़ते हैं तो आपका जो प्रोफेशन है टीचिंग लाइन का ये आपने जैसे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया और किस तरह से आप बच्चों को पढ़ाते हैं इतने बच्चे आपके पास आते हैं थोड़ा सा बताइए जी जैसे प्रोफेशन आपने बताया कि मेरा टीचिंग है तो टीचिंग जो था वो पहले तो मैंने इसको प्रोफेशनली लिया मतलब कि आज बिजनेस आप बोल सकते अर्न तो मनी करती थी नहीं, नहीं। लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही परमपिता परमात्मा के मैं टच में थी तो मुझे प्राप्तियों का अनुभव होने लगा ठीक है तो मैंने उस चीज को बिजनेस को छोड़ दिया अर्न मनी को छोड़ दिया की हे मेरे परम परमात्मा अब मेरा तन मन धन सब तेरा ठीक है मैं उसकी दुआओं के पात्र बनना ये मैंने कर्म जो था वो शुरू किया ये मैं तभी शुरू कर पाई जब मेरे पास भी मल्टी लेवल की प्रॉब्लम्स थी मैंने उस खुदा को याद करके अपनी सारी प्रॉब्लम्स जो थी सोल्व की फिर मैंने एक अपने अंदर दृढ़ता लाई कि अब मुझे पूरे समाज के लिए पूरे देश के लिए पूरे विश्व के लिए जीना है तो खुदा ने ही रास्ता बताया कि बच्चे एक मेरी याद को या मेरे बच्चों को अगर आप मेरे से मिलाते हो तो यह सबसे बड़ा पुण्य का काम है तो उस पुण्य को काम को करते हुए तो मैं क्या करती हूँ बच्चों को कि जैसे ही बच्चे जो हैं वो अपने ही घर में मैंने कोचिंग सेंटर खोला हुआ है तो उसका नाम है लर्निंग फ्री एजुकेशन थ्रू मेडिटेशन तो जैसे ही बच्चे आते हैं तो बच्चों को उसमें सोमान प्रैक्टिस मतलब जिसको बोलते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले बच्चों को यह तो पता क्योंकि आजकल बच्चे स्कूलों में जाते हैं तो उनको जो अब रेस्पेक्ट ना उनकी खुद की भी नहीं टीचर उनको करने देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट उनकी नहीं होती दूसरा स्टडी के प्रति भी उनका जो लेवल है मतलब ज्यादा वर्डन सा समझते हैं कि स्कूल जाएंगे पढ़ना पड़ेगा हुँ, लेकिन हुँ, जब वो कोचिंग सेंटर आते हैं तो उनको सिर्फ ये बताया जाता है कि स्टडी से पहले अपने आप को एनर्जेटिक बनाना है हुँ, और हुँ, वो भी भगवान की याद से तो वो क्या करते हैं कि आते ही सोमान प्रैक्टिस करेंगे लिख के और पांच मिनट वो भगवान की याद में बैठते एनर्जी लेते हैं अपने ब्रेन को चार्ज करते हैं जब वो उसके बाद स्टडी करते हैं है, तो आप मतलब मेरा ही मानोगे कि मेरे पास अनुभव है अगर आप चाहो तो उनकी वॉइस बच्चों को सुना सकते हैं तो बच्चे जो थे वो कम मार्क्स में आते थे, थे चीड़ कि कि से आप नहीं संभालना है तो उनमें क्या हुआ कि पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट की भी गलती नहीं होती है उस चीज को पाने के लिए मार्क्स पाने के लिए पेरेंट्स भी उसके जिम्मेवार होते हैं क्योंकि वो क्या करते हैं कि उनको ना खेलने का टाइम देते हैं उनकी आजादी है किसी कि वो शीन लेते हैं, फिर दोनों को कम्बाइन करती थी तो पेरेंट्स जल्दी एक्सेप्ट कर जाते थे की हमारा बच्चा जो है इस कारण से आगे नहीं बढ़ रहा है जब दोनों का तालमेल सेट बैठ जाता था तो आप मानोगे नहीं की ट्वेंटी एट मार्क्स वाले भी 82 टू लेके गए हैं चलिए <laughs> so बहुत ही अच्छा सोशल वर्क आपने शुरू किया है और बहुत ही अच्छा एक समन्वय जो है कोचिंग विथ मेडिटेशन बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आप काम कर रहे हैं जहाँ पर बच्चों को जो है मेडिटेशन कराते हैं पहले उसके बाद फिर आप उन्हें जो है आ, लर्निंग सिखाते यानी पढ़ाई करना सिखाते हैं तो इससे बच्चों का जो है स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और बच्चे पढ़ाई मन से करते हैं और उनको खुश हो, हो पढ़ाई करते हैं ये एक बहुत ही अच्छा आपने ट्रेंड बताया कि जहां पर बच्चे दबाव में आकर या प्रेशर में आकर पढ़ाई नहीं करते हैं जिससे वो टेम्प्ररी पढ़ते हैं और वो भी उनका पूरी तरह से याद नहीं रहता पढ़ाई लेकिन जहाँ बच्चे खुद हो पढ़ना पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो वो अपने आप में एक अनूठा काम हो जाता है और वो थोड़ा भी पढ़ते हैं तो उन्हें याद भी रहता है और वो अच्छे मूड में पढ़ते हैं तो ज़्यादा भी पढ़ाई करते हैं तो ये एक अच्छी बात है कि जहाँ पर बच्चों को मेडिटेशन के माध्यम से उनका स्ट्रेस लेवल कम करके उन्हें खुशी से पढ़ने के लिए आप प्रेरित करते हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें हमारी दिली दुआएँ हैं बहुत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और करते रहें आइए आगे बढ़ते हुए मैं कहूँगा कि हमारे जीवन में काफ़ी ऐसे पढ़ाव आते हैं जाते हैं और बच्चों को जब इस तरह की बातें जब समझ में आ जाती हैं और बच्चों के जीवन की बातें हम लोग सुनते हैं तो उन्हें कहीं ना कहीं एक सहारे की ज़रूरत होती है जो इस माध्यम से भी हम दे सकते हैं और जिससे बच्चों की उन्नति हो जिससे बच्चों की पढ़ाई में मन लगे तो चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि हमारे साथ दीपिका जी हैं जिनसे बातें हो रही हैं तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने कभी अपने इस्कूली परफॉर्मेंस या कॉलेज के दिनों में कोई परफॉर्मेंस किया हो उस स्टेज इवेंट के बारे में बताइए परफॉर्मेंस तो बहुत ज़्यादा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे जो पेरेंट्स थे उनका ज़्यादा झुकाव जो था वो एकेडमिक कैरियर की तरफ ज़्यादा था तो मेरे पास जो भी थे एकेडमिक अवार्ड ही सबसे ज़्यादा हैं तो वो अचीवमेंट वो ये होती है कि हम लोग जीत तो जाते हैं लेकिन जो हमारे से एक कदम पीछे रहता है ना हमें उसकी फीलिंग को समझना है मतलब हार में ही जीत है इस चीज को समझना है मैं अचीवमेंट तो मैंने कर ली लेकिन जो मैंने हार के सीखा वो मैंने जीत में नहीं सीखा तो आज मैंने कई पड़ाव जब पार किए तो उसमें मेरे को सेकंड नंबर मिला जिंदगी के पड़ाव में एकेडमिक मैंने फर्स्ट ले लिया लेकिन जिंदगी के पड़ाव में जब सेकंड मिला तो मुझे असली पता चला की वो फर्स्ट के आने से कोई फायदा नहीं है जब तक मैं अंदर से इमोशनली और स्पिरिचुअलिटी में एडवांस नहीं हो तो वो सारी चीजें व्यर्थ है अकेडमिक वो रखे रह जाएंगे, उनको कोई पूछने वाला भी नहीं होगा अब परफॉर्म कैसे करोगे एकेडमिक? आपके अंदर मतलब होनी चाहिए, इनर और आउटर मल्टीप्लाई करके तब जो वो निखरता है और उस चीज को सभी जगह एक्सेप्ट किया जाता है सफलता अपने आप मिल जाती है दूसरा अगर हम अगर हमारे अंदर आत्मिक शक्ति के कारण हमारे अंदर गुण और शक्तियाँ आ जाती हैं अगर उसी आत्मिक शक्ति को हम ऐड कर दे परमात्मा की शक्ति तो मैं सबको यही बोलूँगी कि फिर तो मिराकल ही मिराकल है मिराकल ही मिराकल है ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है वो ट्राई करेंगे जी। खुद <laughs> चलिए दीपिका जी बात ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से हमें अपने जीवन के अंदर आगे पहुंचना है एकेडमिकली हम लोग तो आगे आ ही जाते हैं लेकिन बात आती है जब जीवन की जब शुरुआत हो जाती है और ज़िंदगी में हम लोग लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं वहाँ पर हमारी आ, जो है सेकंड नंबर आता है या हम वहाँ पर पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक मिसिंग लिंक है जिसे हमें जोड़ना है और वो मेडिटेशन से हो सकता है जो आपका खुद का भी अनुभव है इसी के साथ मैं कहूँगा कि आपको राजस्थान और गुजरात के बहुत सारे लोग हैं, तो उन सभी के लिए एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे संगम युग का पल पल कितना सुहाना है भगवान को याद करके अब तो सफल बनाना है संगम युग का पल पल कितना सुहाना है भगवान को याद करके सफल बनाना है डूबेगी नहीं ना नाहे गहरा पानी है पढ़ लो रोज भगवान की मुरली ये प्रभु की बाणी है मानो भगवान का कहना अगर दुखों से है छूटना मन से याद करके अब तो सुख ही सुख अब पाना है संगम युग का पल पल कितना सुहाना है भगवान को याद करके अब तो सफल बनाना है रिश्ते नाते महल चुवारे यहाँ ही तो रह जाएंगे श्रेष्ठ कर्म जो किए हैं साथ वही तो जाएंगे कर लो अब ये साधना यही लेकर अब जाना चार दिन की जिंदगानी फिर घर लौट जाना है संगम युग का पल पल देखो कितना सुहाना है भगवान को याद करके अब तो सफल बनाना है यहाँ पर मैं सुनने वालों को ये बोलना चाहती हूँ यहाँ पर आया संगम युग वो सोचेंगे कि संगम युग कौन सा युग है तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा बताना चाहती हूँ संगम युग वो युग है डायमंड युग इस चीज को बोला जाता है जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो उस युग को डायमंड युग अर्थात संगम युग का नाम दिया जाता है इतना चाहे वो भगवान से प्राप्ति कर सकते और अपने आप को खूब निखार सकते गुणों और शक्ति से वही हमारा से गहना है और उसी को हमने साथ लेके जाना है चलिए दीपिका जी बहुत बहुत धन्यवाद मुलाकात कार्यक्रम में जुड़ने के लिए एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही विशेष मुलाकात कार्यक्रम में फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुवन के साथ आप सुनाए रेडियो मधुवन नाइनटी पॉइंट फोर एफ सुनते रहो मुस्कर रहो ला ला ला लाला जिंदगी सदा मुस्कुराती सिंधी में सदा मुस्कुराते रह हर आंख से तुम चुर तेरह जिंदगी में सदा मुस्कुरा तेरक फ़ासले कम करो दिल में ला तेरब जिंदगी में सदा मुस्कुरा लाला मुस्कुरा